पहला प्रश्न क्या भजन जब पूरा हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही सुरती है सुरती का अर्थ है अजा जाप सुरती का अर्थ है याद करने ना पड़े याद रहे जैसे श्वास चल चलानी नहीं पड़ती अपने आप रहे सहज रहे कृत्य ना हो हमारी चेष्टा ना हो हम भुलाना भी चाहें तो भुला ना सके हम विस्मरण भी करना चाहें तो कोई उपाय न मिल श्वास श्वास में समा जाए हमारी सहज भाव दशा बन जाए ऐसा अर्थ है सूरति का सूरत शब्द आता है स्मृति से बुद्ध ने स्मृति शब्द का उपयोग किया था वही शब्द लोक भाषा में प्रचलित होते होते सुरति बन गया याद लेकिन ख्याल रहे शब्दों में नहीं भाषा में नहीं प्राणों में शब्द में जो याद रहेगी वो तो कभी कभी भूल जाएगी उसकी धारा अखंड नहीं हो सकती क्योंकि मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा ध्यान की सोचोगे धन भूल जाएगा घर की सोचोगे बाजार भूल जाएगा बाजार की सोचोगे घर भूल जाएगा मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता तो मन तो हजार काम में उलझा हुआ है एक काम से दूसरा दूसरे से तीसरा मन का तो बड़ा व्यापार है अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं फिर तो तभी होगी जब जीवन में बड़ा दुख होगा मतलब से होगी हेतु होगा जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी मगर दुख के कारण आएगी और दुख के कारण जो याद आए वो दो की वो तो स्वार्थ से भरी है। दुख के कारण जो याद आए उसमें तो मतलब है परमात्मा की याद नहीं है परमात्मा से कुछ काम करा लेने के लिए परमात्मा को भी सेवक बना लेने का इरादा है उस याद में कि मुझ पे दुख आया है तुम बैठे वहां क्या कर रहे हो लेकिन जब सुख आएगा तो बिल्कुल भूल जाओगे और ध्यान रहे जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया दुख की याद तो झूठी है व्यवसायिक है संसारी है जिसने सुख में याद किया लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है कि कौन फिक्र करता परमात्मा की सुख में तो मन इतना उलझा होता है हजार बातों में कि उससे निकलना मुश्किल दुख में तो इसलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल दुख की एक खूबी है कि आदमी उससे बाहर निकलना चाहता है तेल को कुेलते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसकी अखंड धारा होती सूरती तेल की धार 24 घंटे पर समा जाए जागते तो बनी ही रहे नींद में भी बनी रहे शरीर सो जाए मन सो जाए लेकिन सूरती ना सोए अखंड तो पहली तो बात मन से यह काम ना हो सकेगा मन में तो कुछ भी अखंड नहीं होता सब खंड खंड होता है ये बात तो मन के पार ही होकर हो सकेगी जहां मन विसर्जित होगा वहीं सुरति का जन्म होगा जहां मन गया वहीं प्रभु आया तो सुरति कोई मनन नहीं है क्योंकि मनन तो मन की प्रक्रिया है ये कोई चिंतन नहीं है क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है सुरति बड़ी अपूर्व घटना है तुमने पूछा है कि जहां भजन पूरा हो जाता है ठीक पूछा जहाँ भजन पूरा हो जाता जहाँ करने योग किया जा चुका भजन में कृत्य श्रति में कृत्य नहीं है जहां तुम जो कर सकते थे प्रार्थना कर सकते थे पूजा कर सकते थे अर्चना कर सकते थे भजन कर सकते थे नाच सकते थे तुम जो कर सकते थे सब तुमने कर लिया लेकिन तुमने इतना किया इतना किया इतना किया कि धीर धीरे धीरे जैसा कल पलटू ने कहा कि तिल के दानों के पास सुगंधित फूल रख दो तो तिल के दाने सुगंधित फूल की सुवास से भर जाते इसलिए तो तेल में गंध आ जाती तेल में गंध तिल की नहीं है पास रखे गए फूल की है, ऐसे ही अगर तुम मन से जो कुछ हुआ हो सकता था वो किया तुमने सब कर डाला जो मन कर सकता था सब किया इस करने में ही फूल करीब आया बहुत बार परमात्मा को याद किया चेष्टा से तुम्हारे भीतर इसकी सुवास भरने लगी एक दिन ऐसा आ जाया था मन ने भजन छोड़ दिया भजन तो गया लेकिन सूरत ही जगती रही फूल तो चला गया लेकिन सुवास तिल के दानों में तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरती फलती भजन जहां पूर्ण हो जाता है वहां सुरती फलती सुरती निचोड़ है सार इत्र भजन फूलों जैसा है एक फूल दो फूल तीन फूल मगर सब कुमला जाते हैं कुमला ही जाएंगे आदमी के कृत्य की कितनी गति है थोड़ी दूर चल सकता है क्षण आदमी क्षण आदमी का कृत्य शास्वत कैसे जाएगा थोड़ी सी झलक दे सकता है सास्वत की क्षण को जब होता है सुबह फूल जब खिलता है बगिया में तो कौन भरोसा कर सकता है कि अभी सांझ आएगी नहीं और फूल मिट्टी में मिल जाएगा सुबह जब फूल अपनी मस्ती में खिला होता है और सुबह को बिखेरता है चांदारों से टक्कर लेने की तैयारी रखता है सूरज से मुलाकात करता है हवाओं के झोंकों को झेल जाता है ऐसा आनंदित होता है कि लगता है सदा रहेगा सदा रहेगा इसके आनंद को देख के लगता है कि ये कभी मिटेगा कभी नहीं मिटेगा लेकिन सांझा आती है फूल गिर जाता है बिखर जाता है मिट्टी में खो गए सुबह जब जीवंत था तो कितना बलशाली मालूम होता था और कितना सुंदर कैसी शाश्वत की झलक मारता था सांझ पता चला समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं ऐसे ही जब भक्त भजन करता है तो ऐसा लगेगा हो गई बात घट गई बात मगर भजन फूल जैसा है सुरती इत्र जैसी फूल तो कुंभला जाएंगे लेकिन इत्र बच सकता है तो एक एक भजन से इत्र को निचोड़ते जाना है शब्द को भूलते जाना भाव को निचोड़ते जाना कृत्य को भूलते जाना है समर्पण को पकड़ते जाना है एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुमने हजार हजार भजन किए उन सब का निचोड़ इकट्ठा हो गया है इत्र इकट्ठा हो गया अब भजन करने की भी जरूरत ना रही अब तुम भजन हो गए स्ति का है जब भक्त भजन हो गया अब अभ्यास नहीं इसलिए कबीर ने कहा उठू बैठू सो परिक्रमा अब मंदिर नहीं जाता परिक्रमा करने अब तो उठ जाता हूं बैठ जाता हूं तो भी परमात्मा की ही परिक्रमा चल रही खाऊ पी अब मंदिर में जाकर भगवान को भोगने लगा था न मंदिर की घंटियां बजाता हूं न पूजा का थाल सजाता हूं खाऊं पियू सुसेवा अब तो मैं खुद भी जो खाता पीता हूं वो भी उसी की सेवा है क्योंकि वही भीतर भी विराजमान है वही बाहर भी विराजमान है इसको कबीर ने कहा साधो सहज समाधि बली मगर ये सहज समाधि ऐसे ही नहीं घट जाती इस सहज के पीछे बड़ी प्रक्रियाएं वर्षों की जन्मों की प्रक्रियाएं। इसलिए सहज का मतलब ये मैं समझ लेना कि जो बिना कुछ किए घट जाती नहीं जब घटती है तो कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन घटने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, हजारों हजारों भजनों के बाद कहीं एक बूंद इत्र हजारों फूलों से निचोड़ के कहीं एक बूंद इत्र इसलिए तो इत्र की कीमत होती सूरती है इत्र तुम्हारे करने की बात नहीं तुम तो भजन करो तुम तो प्रार्थना करो पूजा करो ध्यान करो नाचो उत्सव मनाओ प्रभु को अनेक अनेक अंगों में याद करो अभी तो कृत्य होगा ये अभी तो तुम्हारे करने से ही होगा अभी तो तुम्हें बहुत पैदल मारने पड़ेंगे अभी तुम्हें हाथ पैर बहुत तड़फड़ने पड़ेंगे अभी तुम तैराक नहीं हो जब तुम बिल्कुल तैराक हो जाओगे तो हाथ पैर भी नहीं हिलाने पड़ेंगे जल की धार पर पड़े रहोगे जरा भी ना हिलोगे डुलोगे, जल की धार ही तुम्हें संभाले रहेगी मगर वो तैरने की आखिरी अवस्था है सूरत की आखिरी बात है नानक ने उसे अजा जाप कहा है जब जाप किया नहीं जाता होता है तुम्हारे भीतर होता है तुम उसे सुनते हो तुम करोगे तो जाप तुमसे नीचा होगा तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता तुम जब सुनोगे तुम्हारे भीतर जब गूंज उठेगी तुम्हारे किए से नहीं गूंज उठ रही है तुम तो दृष्टा हो जाओगे तुम देखोगे कि यह क्या हो रहा है ये गूंज उठ रही ये तुम्हारे रोए रोए भरी है ये किसी अज्ञात लोक से तुमने प्रवेश कर रही तुम तो इससे डोल रहे हो तुम पर यह वर्षा हो रही जिस दिन तुम दृष्टा मात्र रह जाओगे करता नहीं उस दिन सुरती लेकिन सुरति की एक बूंद करोड़ों करोड़ों भजनों का फल भजन से शुरू करो सुरती पर पहुंचना है सुरति का स्मरण रखो ऐसी स्थिति की कामना रखो ऐसी स्थिति की अभीपसा रखो जहां भजन करना ना पड़े हो तुम उठो तुम बैठो तुम चलो तुम आंख खोलो आंख बंद करो तुम्हारा प्रत्येक कृत्य परमात्मा की स्मृति से भराओ तुम्हारा प्रत्येक कृत्य उसकी अर्चना हो वृक्ष को देखो तो वृक्ष में वह दिखाई पड़े पहाड़ को देखो तो पहाड़ में वह छुपा मालूम पड़े मनुष्यों को देखो तो मनुष्यों में बैठे हुए उसी का दिया जलता हुआ मालूम पड़े आंख बंद करो तो भीतर उसे पाओ आंख खोलो तो बाहर उसे पाओ जागो तो उसमें जागो सो तो उसने सो मगर ये बात आज तो ना हो सकेगी अभी तो ना हो सकेगी सुरति तो अनंत अनंत भजनों का फल है भजन अभ्यास सुरति स्वभाव भक्ति भजन हरि नाम और भजन है भक्त के अनुग्रह की अभिव्यक्ति भजन का अर्थ नहीं है कि तुम राम राम राम राम कर रहे हो तो क्योंकि राम राम राम राम तुम कर सकते हो किसी वासना से तुम करते हो वासना से तब तुमने परमात्मा से भी काम का ही वासना का ही संबंध बनाने की कोशिश तुम कुछ मांग रहे हो तुम हिसाब रखते हो कि एक लाख दफा नाम लिया एक घर में मैं मेहमान था उस घर का मालिक निश्चित पागल रहा होगा उसने सारे घर को कापियों से भर रखा है राम राम राम राम सालों से वो लिख रहा है इतने करोड़ नाम लिख चुका है उसका हिसाब रखता है नाम कितने करोड़ लिख चुका है उसकी अकड़ है वो अगर परमात्मा के सामने जाएगा अकड़ से खड़ा हो जाएगा कि क्या इरादे हैं इतने करोड़ नाम लिखे अब इसका क्या फल है उसकी आंखों में दिखता है कि वो फल की मांग खड़ी ये कापियां बच्चों के काम आ जातीं खराब कर दी स्कूल में बहुत बच्चे हैं जिनके पास कापियां ने उन सज्जन से मैंने कहा कि मत करो खराब बच्चों को बांट दो वो नाराज हो गए कि आप नास्तिक हैं मैं राम राम लिख रहा हूं नहीं तुम्हारे राम राम लिखने दोहराने का कोई अर्थ नहीं है भजन बड़ी गहरी प्रक्रिया है आगे कभी समझाएंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा और न कोई सुन सके कैसाई के चित्र दूसरा सुन ले तो भजन ही न रहा वो क्या भजन रहा जिसको दूसरे ने सुन लिया तब तुम दूसरे को सुनाने को कर रहे हो या तो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है या परमात्मा वो दो के बीच तीसरा उसे सुनता ही नहीं सुन ही नहीं सकता वो इतना सूक्ष्म है वो एक भाव है भजन एक भाव है वो शब्दों की ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है एक भाव दशा है भजन अनुग्रह है तुम ऐसे भरपूर हो कि तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने में एक नाच है तुम्हारे पैर में एक महक एक गमक है भरे पूरे चलते हो जैसे कभी किसी को तुमने चलते देखा हो कोई प्रेमी को जो किसी के प्रेम में पड़ गया उसकी चाल बदल जाती कल तक वैसे इसी दफ्तर जाता था इसी रास्ते से गुजरता था यही पैर थे लेकिन अब जरा बात बदल गई अब पैरों में कुछ ऊर्जा और है पैर, पैरों में अब कुछ नाच समा गया है घूंगर ना बांधे हों लेकिन कहीं भीतर घूंगर बजते हैं चलता है लगता है उड़ता है जमीन की कशिश का प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कुछ पालिया है जरा एक, एक स्त्री मुस्कुरा दी पहले भी निकलता था यहां से तब तुम गौर से देखते तो इसके सिर पर तुम्हें सारी फाइलों का ढेर लगा हुआ दिखाई पड़ता छाती पे पूरा दफ्तर लिए आता जाता था घसटता था आज एक गुनगुनाहट चाहे ओठ कब भी ना रहे हो लेकिन तुम गुनगुनाहट हाँ चेहरे पे देख पाओगे आज आदमी स्नान किया हुआ मालूम पड़ता है। रोज भी स्नान करके निकलता था लेकिन फिर भी धूल जमी मालूम पड़ती थी आज बाल कुछ संवारे हुए हैं कपड़े साफ सुथरे आज कुछ बात हो गई है आज हृदय कुछ भरा है जरा सी प्रेम की झलक आई तो भक्त की तो क्या कहनी बात जिसको परमात्मा की झलक आ गई हो जिसने अपने को समर्पित किया हो और उस समर्पण में परमात्मा से भर गया हो जिसने अपने को मिटाया हो और परमात्मा को पा लिया हो उसका उठना उसका बैठना उसका चलना उसका बोलना न बोलना उसका सोना उसका जागना सब भजन है भजन एक अहोभाव है तुम उसे देख के कह सकते हो कि इसने पा लिया उसका जीवन एक अहिर्निस उत्सव है तुम उसकी आंखों में संदेह न पाओगे तुम उसकी आंखों में छाया न पाओगे विषाद की दुख की चिंता की तुम उसके चेहरे पर अतीत का बोझ न पाओगे अतीत की स्मृतियां ना पाओगे तुम उसके चेहरे पर भविष्य की कल्पनाओं का जाल ना देख सकोगे नहीं न अतीत की छाया पड़ती है न भविष्य की छाया पड़ती यह क्षण पर्याप्त है आप्त काम भरा पूरा सब मिल गया है चाह था जितना उससे बहुत ज्यादा अनंत गुना मिल गया मांगा था जन्मों जन्मों तक वो बिन मांगे मिल गया सदा आपने को बचाने की कोशिश की थी कुछ हाथ ना लगा था आज सब डुबा दिया और सब हाथ आ गया भजन भाव दशा है और न कोई सुन सके कह साई के चित परमात्मा ही पहचानेगा या तो भक्त का हृदय जानता है जो गुनगुना रहा है नाच रहा है ये पुलक और ये धड़कन और ये पुलक सिर्फ खून के और श्वास के द्वारा फेफड़ों में पैदा नहीं हो रही है फेफड़ों के भीतर छिपे हुए हृदय में एक आविर्भाव हुआ है नई अवस्था का जन्म हुआ है भगत ही भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार और अब भक्त जानता है कि और से सब दुख है अपने को खो देना आनंद है अपने को बचाना दुख है काम सब तरह की काम वासना चाहे धन की हो चाहे शरीर की हो यश की हो पद की हो दुख है अकाम हो जाना और अकाम तुम कब हो सकोगे जब तक तुम हो तब तक तुम अकाम ना हो सकोगे तुम तो खाली पात्र हो तुम कैसे अकाम हो सकोगे तुम तो भिखारी हो कैसे अकाम हो सकोगे तुम सम्राट के चरणों में अपने को छोड़ दो छोड़ते ही तुम अकाम हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में अहिनेस भजन गूंजने लगेगा कबीर ने कहा है कि ना तो जाता हूं मंदिर की परिक्रमा करने उठू बैठू सो परिक्रमा अब कहीं और नहीं जाता उठना बैठना परिक्रमा है अब तो जो भी करता हूं वही उसकी पूजा और अर्चना है अब मैं तो बचा नहीं अब वही मुझसे सांस लेता है उसी को भूख लगती है। उसी को प्यास लगती है। पानी पी के वही तृप्त होता है मैं बीच में नहीं हूं ऐसी दशा भजन की दशा है मनसा कबीर कहते हैं कि मन से वचन से कर्म से जीवन की सभी अवस्थाओं से उसका सुमरण होने लगे हर घड़ी वही याद आने लगे भूख लगे तो उसी को लगे तो सुमरण हो गए तुम्हें भूख ना लगे प्यास लगे उसी को प्यास लगे जलती हो तृप्ति हो उसी की तृप्ति हो तो जीवन का सारा सार एक शब्द में आ जाता है वो है सुमिरन सुमिरन इस मरण शब्द का अपभ्रंश तुम कितना ही राम राम करो कबीर ने कहा है जीव तो राम की रटन करती मनवा चौदिस फिरे और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है यंत्रवत जीव करती रहती इसका क्या मूल्य और अगर मुक्ति की भी होगी तो जीव की होगी तुम्हारी कैसे हो जाएगी तुमने तो कभी स्मरण किया नहीं स्मरण इतना गहरा होना चाहिए कि तुम्हारे प्राणों का प्राण उस लिप्त हो जाए करते हो उसी मन से तुमने वासना की है उसी मन से तुमने धन का लोभ किया है उसी मन से तुम कचरा इकट्ठा किए हो उस अपात्र में तुम परमात्मा के अमृत की आकांक्षा करते हो उस मन से जो भ्रष्ट हुआ सब है जिसमें तुमने अब तक जहर ही रखा था उसमें तुम अमृत की आकांक्षा मत करो क्योंकि वो पात्र जहरीला हो गया है नहीं मन से भी ना होगा और गहरे जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी कुंवारी आत्मा है क्योंकि वहीं से भजन होगा भजन तो एक कुरी घटना है सुधारा होन है गर्भ गर्भगृह में तुम्हारे भीतर के गहरे से गहरे मंदिर में जहां तुम हो वैसे जैसे तुम जन्म के पहले थे वैसे जैसे तुम मृत्यु के बाद हो जाओ वही भजन उठेगा वही भाव उठेगा तो भजन एक भाव है न शब्दों में पकड़ में आएगा न कृत्यो की पकड़ में आएगा जीसस ने कहा है कि तुम्हारा बायां हाथ जो करेगा वो तुम्हारे दाएं हाथ को पता ना चलेगा इतनी गहरी घटना है ऊपर ऊपर होती तो बायां हाथ दाएं हाथ को देख लेता ठीक है पता ना चलेगा चलना नहीं चाहिए लेकिन तुम तो इतने जोर से करते हो कि पत्नी को क्या पड़ोसियों को पता चल जाए तुम माइक लगा के करते हो धर्म का सहज विस्तार कर रहे हो मोहल्ले भर में धर्म के लिए कोई रोक भी नहीं लगा सकता आधी रात को भी तुम लाउड स्पीकर लगा के हरे राम का भजन करने लगो तो कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि धर्म की तो स्वतंत्रता है लोगों की नींद हराम कर रहे हो तुम उन्हें धर्म का दुश्मन बना रहे हो वो गाली दे रहे हैं तुमको तुम्हारे हरे राम को लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि धार्मिक कृत्य में बाधा देना ठीक नहीं नहीं आकांक्षा यह है कि दूसरे जान लें कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो बड़े भगत बड़े भजन करने वाले धार्मिक साधु पुरुष तुम प्रचार कर रहे हो अपना अन्यथा राम की खबर तो तुम्हारे हाथ को ना चलेगी वस्तुतः जब भाव बहुत गहन होगा तो तुम्हारे मन को तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है लेकिन मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरणसार तुम्हारे मन में तुम्हारे वचन में तुम्हारे जिसके पास आंखें हैं वो देख लेगा अंधों को दिखाई ना पड़ेगा लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो देख लेगा कि तुम्हारा कर्म अब किसी और रस में डूबा है कोई और रंग पकड़ गया तुम्हारे कर्म को तुम्हारे वचन में कोई नए इंद्रधनुष का जन्म हुआ है तुम्हारे होने से एक मिठास फैलती एक सुस्वादु गंध तुम्हारे चारों तरफ उठती लेकिन ये तो उसको दिखाई पड़ेगा जिसको इसका अनुभव हुआ हो अंधों की जगत में किसी को पता भी ना चलेगा चलने की कोई जरूरत भी नहीं है अब मन राम हो ही रहा शीस नवागे का ही स्मरण करते करते मैं स्वयं राम हो गया स्मरण करने वाला भी ना रहा दूरी मिट गई समाप्त हुआ अब तो वही है कृष्ण जो कह रहे हैं जितना कहने से कहा जा सकता है उतना वो कह रहे हैं लेकिन कुछ है जो चुप होकर ही जाना जा सकता है दस दिन तक निरंतर मैं आपसे बात कर रहा था अब मैं चाहूंगा कि दस दिन कम से कम एक घंटे दस दिन मैंने आपसे बात की दस दिन आप इस गीता ज्ञान यज्ञ को और जारी रखना अपने घर पर एक घंटा रोज अब आप चुप बैठ जाना और जो मैंने आपसे कहकर समझाया है और समझ में ना आया होगा वो उस एक घंटे की चुप्पी में आपकी समझ में उतरेगा और गहरा होगा गीता ज्ञान यज्ञ आज समाप्त नहीं होता आज सिर्फ गीता ज्ञान यज्ञ शब्द से समाप्त होता है मौन से शुरू होता है कल से आप दस दिन कम से कम एक घंटा मौन में बिता देना सुना है मैंने एक अमेरिकन यात्री एक पहाड़ की यात्रा पर गया था बड़ी मुश्किल में पड़ गया गांव में कई लोगों से उसने बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया सांझ को कुछ लोग एक कुएं की पाट पर बैठे थे तो वो भी जाके बैठ गया उसने दो चार दफे बात चलाने की कोशिश की लोगों ने देखा लेकिन चुप ही रहे फिर उसने पूछा कि क्या मामला है क्या इस गांव में कोई कानून है बोलने के खिलाफ बोलते क्यों नहीं हो इज देर एनी लाह अगेंस्ट स्पीकिंग फिर भी थोड़ी देर चुप रहे लोग फिर एक बूढ़े ने उससे धीरे से उसके कान में कहा देर इज नो सच ला हियर बट अपियर पीपुल स्पीक ओनली वेन दे फील दैट बाय स्पीकिंग दे कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस तभी बोलते हैं जब उन्हें लगे कि बोलने से मौन के ऊपर कुछ कहा जा सकता अंथा नहीं बोलते हमने कभी ख्याल ही नहीं किया है यहां तो समाप्त हो जाएगा आप दस दिन मौन में बैठ के एक घंटा और उस घंटे में मैं फिर आपसे बोल सकूंगा लेकिन वो बोलना बहुत गहरा हो जाएगा और उस दस दिन के मौन में आप वो जान पाएंगे जो शायद शब्द से न जान पाए हों शब्द से बहुत थोड़ा कहा जा सकता है मौन से बहुत ज्यादा कहा जा सकता है शब्द से बहुत कम समझा जा सकता है मौन से बहुत ज्यादा समझा जा सकता है आखिरी सवाल समाधि की दशा के संबंध में कुछ कहें समाधि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है समाधि बात बात के बाहर की है समाधि अनुभव है समाधि कैसे फलित हो जाए यह तो मैं तुम्हें बता सकता हूं लेकिन समाधि में क्या है क्या होता समाधि में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 दुर्दशा में दशा शब्द बिल्कुल ठीक है सब ठहरा हुआ है समाधि दशा नहीं है ऐसा समझो कि एक नर्तकी की नृत्य नर्त करती हो नृत्य क्या एक दशा है रक्ष करती हुई नर्तकी का बदन जैसे दीपक की लौ जैसे नागिन का फन जैसे चटके कली जैसे लहके चमन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 जैसे दीपक की लौ जैसे नागिन का फन समाधि जैसे चटके कली जैसे लहके चमन समाधि जैसे उमड़े घटा जैसे फूटे किरण घट्यात्मकता ऊर्जा प्रवाह जीवंत था परमात्मा कोई ठहरी हुई चीज नहीं परमात्मा शाश्वत प्रवाह है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 समाधि समाधान है इसलिए समाधि कहते उसे सारी समस्याओं का समाधान फिर कोई समस्या ना रही कोई प्रश्न ना रहा कोई चिंता न रही सब शांत हो गया सब प्रश्न गिर गए सब समस्याएं तिरोहित हो गईं एक शून्य रह गया लेकिन उसी शून्य में पूर्ण उतरता है तुम शून्य बनो पूर्ण उतरने को तत्पर बैठा है